के अंदर जिस किस्म की चीज को जो डायरेक्टली चीज को डील करती है क्या हम उसको कला के क्षेत्र के अंदर मानेंगे क्या प्रश्न को मुझे मुझे भैगो लगता है कि यदि हम ये रास्ता नहीं अपनाते हैं वो रास्ता अपनाते हैं ब्रेक की चीज है ब्रेक हर हालत के अंदर डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन करते और डायरेक्ट कंसल्टेशन के साथ के अंदर अपनी बात को कहता है निर्भय होकर तो बात को को को कहता है सतिलिती सतिलिती की वो वो सीधा वो नाईपुर, नाईपुर में हाँ। वो वो को उसके अंदर नहीं डालेगा उसके अंदर वो मार के कूट के और मतलब अच्छी तरह से कोई की चटनी बना के जो आदमी कुछ कुछ कुछ की पूरा नहीं हो गया? हाँ। जो जो आदमी आदमी कह रहा है, है, जैसे भाई कुछ रहे है। भाई मैसेज दे का सोच और जो उसको देख रहा है उन दोनों का सोच में अंतर होता है देखने वाला अपने तरीके से लिखने वालों अपने लिखता है दोनों के अंतर के कारण ही उसको ग्रहण करने में परेशानी आती है तब फिर वो क्या है के रूप में लोग उसको लेते हैं वास्तविकता उसके सामने रखा जाए तो लोग इतना नहीं नहीं, में, में मुझे लग रहा है की जो, जो जो जो जो जो तो इसलिए ये जो प्रश्न उठ रहा है ये वो लोग उठा रहे वो लोग जो है कार्य लिखने वाले नहीं है या कलाकार है जो की प्रस्तुत करने वाले लोग हैं और उनका एक मकसद वो अपने आप में एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों को तैयार करना चाहते हैं एजुकेट करना चाहते हैं तो उनका अपना एक गोल है और वो उस गोल को देख करके कहानी को देख रहे हैं इसलिए वो तो इस्तेमाल करेंगे उसको और इस्तेमाल कर, कर करेंगे तो कैसे जाएंगे ताकि मैसेज जो है बिल्कुल मजबूती से जो चाहते हैं वो दे सकेंगे और अगर वो नहीं होता है तो फिर में मतलब नहीं, उनके लिए। हाँ। अगर उनको देना है किसी भी भी तरह से हो हो, या या आग कोई तो उनके मन बहुत ही और बिल्कुल स्पष्ट जो उस में नहीं हो इस कार्य में नहीं हो इसलिए कुछ क्या कि जब हम लोग काम करते तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग हम ही लोग हैं जो ज्ञान दे रहे हैं उन लोगों को और इस तरीके की बात मेरे को ये लगता है जैसे सत्यन भाई ने भी कहा जिस तरीके से भाषा का प्रयोग करते हैं हम लोगों ने जब जब बिजी की कहानी अपने क्षेत्र में प्रयोग की या ऐसी जाजम पे बैठे हुए या कभी भी लगा तो सबने ये कहा यो तो मैं यो तो मैं लेकिन जब ये कहानी मैंने अपने ससुराल में अपने लोगों के बीच में कही तो उन्होंने कहा कोई सुनने की बात है ये क्या सुने श्रृंगार की बात करो <laughs> तो मेरे को मेरे को यह लगता है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके की तारीफें सुनने की एक तरीके का एक उस प्रोसेस की ओर आगे बढ़ना चाहिए और दूसरी तरफ ये है कि जहाँ जहाँ ये लोग जो कह रहे हैं कि हाँ जो हम भूकते हुए लोग हैं वो अपने बारे में इस तरीके से विवेचना करके अपने लिए नए आगे बढ़ने के लिए उनको एक नया प्रोसेस मिला जिसके लिए वो लोग आगे बढ़े इसीलिए उन्होंने कथा में अपने आप को इतना क्रिटिकल होके कहना चालू किया मेरे को लगता है ये देखना क्योंकि जब भी साथ घूमर तो मैं नहीं, ये नहीं नाचेंगे जो डोल बजा रात थोड़ा ना, नाच सकते हैं अरे कमाल वे कोई कोई बजा सके के? नहीं नहीं आपन तो तो बजाए जदी नाची जे आपने राग ये गावे तो नाच सका आप तो मेरे को एक बहुत अजीब एक स्थिति लगी कि क्यों जब हम वहां पर इस तरीके की बात करते हैं तो एक तरफ तो है कि प्रोसेसेस को ब्लॉक करके उनके बारे में सिर्फ अपने अपने ही तरीके से सोचने का एक मेरे को नजरिया नजर आता है है और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि कि हर क्रिटिकल में लोग अपने जो भुगत रहे हैं वो अपने से थोड़ा सा शिफ्ट होने के लिए अपने प्रोसेसेस को ढूंढ रहे हैं मेरे को एक ये बहुत बड़ा लगा क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं दोनों जगह हूँ इसलिए मैं मुझे खास तरह से कि के सुनते ही सब लगाया एकदम कहते लग रहा है कर रहे हैं किस और बढ़ना है और दूसरी तरफ बिल्कुल ब्लॉक कर रहे है की हमको नहीं बढ़ना है तो हमको ये समझना पड़ेगा ये सारी चीजें हम किस और किस तरह से देख रहे हैं उसको क्योंकि मेरे को लगता है कि एक तरफ से ये उनको एक working strength दे रही है अपने आप में कि हमने ये प्रोसेस इस इस तो हम गलत बढ़ेंगे तो तो जो, जो मिलती है उन लोगों को मेरे को लगता है उसको हमको डेवलप करना चाहिए और ज्यादातर ज्यादा में ये होता है जैसे हम कहावतें कहते हैं तो कोई भी ऐसी बात है हम ये कहते हैं कि भई मैंने तुमको काले रही बात रात्रि के साथिना ने क्यों मैं क्योंकि भई मैं कोई उदहर बात करी तो वे क्योंकि बहन जी आपने हाथ जोड़ा आप काम कराना चाहो तो करा जो नहीं तो कोई बात नहीं हाथ जोड़ने की कहीं बात थी मैं थारू नाम लियो तो कह नाम तो नहीं लियो आप मारो तो मैंने कहा मैंने जब सीधा बोला तो तुमको खराब लगा तो दूसरे साथी ने क्यों यू नहीं मायत कहे जब तो अपने आप को वापस उस तरीके से देखने की एक आदत पड़ गई है कि अगर आप सीधा बोलोगे तो एक जो हर्टिंग सिचुएशन जिससे कि आप निकल के एक स्ट्रेंथ गेन करके एक आगे की ओर बढ़ने की जो दिशा है उसको स्टॉप करके जब दूसरी साथी ने कहा नहीं नहीं माय डांटे तो कहीं वो डांटना में डांटना है तो मेरे को लगता है कि ये जो एक वर्किंग स्ट्रेंथ जो वहां से हमको मिलती है उसको हमको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है मुझे नहीं लगता कि कोई व्यायाम की बात है तो और उस व्यायाम को वो लोग बहुत अपनी वर्किंग स्ट्रेंथ की तरह से लेते हैं उसको एक चीज है थोड़ा समय की भी अपनी एक सीमा है थोड़े से 5 मिनट में जो भी इस पे कहना है फिर अंत में मैं चाहूंगा कि बिजी अपनी कहानी से ही इस स्तर का थोड़ा सा बता दी गई वाली पर वाली जैसे जैसे कि उन्हीं जगह से हम लेना तो उससे हम खोज तो, तो बैठाओ के लिए आवे खोज करनी चाहिए तेरे तो मे भी खोज कर <laughs> पर क्यों लेने चाहिए तो बी कपा से महंगे बोलेड़ा मन काई कर जैसी या तो पण भोग तो का कैसा मन भोग लाग के तो मल रोटी या तो ये मन है तो पाछे बढ़िया मतलब आ सेवा है जीवन को अर्जन भी है ये बात भी सही है अपना पेट भरने के लिए ये बात सही है सस्ती से अपना हाथ पे लो अपना हाथ ही को अच्छा नहीं कहना चाहिए कि सारा इसलिए ने कहा इसका नाटक बना के के दे सकते हो यदि वो प्रश्न नहीं तो शायद हम हम इस जो मतलब के, के जो मतलब सामाजिक ढांचे अंतर्गत नजरिया से बातचीत कर, तो तो कर रहे हैं दृष्टि से कर तो गाँव में आम सभा में दिखाया जाएगा आम में दिखाया जाएगा तो हम तो चैन नहीं कर सकते कि किसके सामने दिखाया जाएगा कई लोग आएंगे उस समय इंटरप्रिटेशन की बात उठी थी इस तरीके के समूह में की कहानी पढ़ी जाती है मगर जब हम एक आम गाँव में जाके मतलब तमूड़ी खड़ा करके नाटक करते हैं उस समय तो वो आप चैन नहीं कर सकते कि, कि किसके सामने नाटक देंगे और उसमें कमला की बात उधर के आएगी कि अलग अलग लोग उसको अलग अलग समझेंगे तो उस समय क्योंकि हम लोग जैसे प्रयाग जी ने कहा था हम लोग एक दृष्टिकोण देखे जाते हैं तब हमारे सम, आएगी कि हमारे हम किसी पलक में नहीं दे सकते हैं, तो तब तो हमारे सूत्रधार की जरूरत तो इसलिए मैं स्पष्ट कर रही थी कि यदि नहीं कोमलदा आपको उस परिस्थिति में शायद आप नहीं रहे और उस परिस्थिति में आप गुजरेंगे कितना भी अच्छा तो हम मतलब उसमे हमारे चार अलग अलग समझ निकलती है इसलिए इस लेवल पे तो है ही अलग अलग समझ और उसको हमें थोड़ा मद्देनजर में रखना पड़ता है इसलिए आप टीवी में देंगे मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ या कोई भोपाल भरेंगी कोई हम संस्था वाले छोटा मोटा नाइटक दिखाएंगे उससे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना फिल्म में कुछ भी कि लिखाते तो आपका सोच है दस आदमी दस तरीके सोचेंगे तो दिल्ली के लिए तो आप उसको माफ करने को तैयार हैं मैं करने के लिए है को देख mm -hmm. so तो फिल्म देख को आप चार चार लोग तरह की की रखने का रखती तो तो राइट राइट टू द पीपल जा रहे मगर जब हम एक गाँव में जाके ये कहना चाहते है आप की आपको अमीर किसान लोग ये आपको चुपचाप नहीं लेनी चाहिए हम बार-बार कह रहे हैं कि आप संगठित हो जाओ करो, इस था, उस सीमित रहा है। कई बिजी की और कहानियां है जिसमे कोई समस्या नहीं है जिसको जैसे है वैसे दिखा सकते हैं उसमें सूत्रधार की कोई जरूरत ही नहीं है और कल जैसे वो सिया की जो कहानी बता रहे थे उसमें कोई सूत्रधार की जरूरत उसमें उसमें उसमें तो कहानि है कई ऐसी डालना चाह रही थी हर एक कहानी को इस तरीके का विश्लेषण नहीं होगा क्योंकि ये कहानी इस कहानी की मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं सकती है तो इनको सबको ये समझा दीजिए कि ये समझ है के चुके कई का उपयोग हुआ है, मगर भी इस कहानी क्यों थी, तो इस तरीके से ने लोग हैं जो गाँव में काम कर रहे हैं और उनका अपना एक बहुत ही तो मकसदी वो उसको देखेंगे प्रश्न ये है कि कि क्या इस इस आप कर सकती हैं? नहीं इसीलिए मैंने कहा इस के के दिखाने के बाद चर्चा जरूर होनी चाहिए और उस वो सूत्रधार हो या मतलब इस भी हो रही थी कि इस में कुछ इंटरप्रिटेशन हमारे हमारे विचारधारा की जो की यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट नाम के जो लोग बैठे है है तो उस पोजीशन से क्या इसका मतलब थोड़ी ना कि जो हमारे लिए सीधा, मतलब अपने, अपने लिए फायदा है उसको हम यूज करेंगे जिसमें हमें बातचीत करना चाहिए उसमें बातचीत करेंगे मतलब उसकी नहीं थी तो की जो अपनी एक समस्या होती है तो कि से रिसीव करता है चीज को एक छोटी सी घटना दिन में में, में हम लोग संग देख रहे थे दस औरतें आई हुई थी कृष्णों के लिए कार्यक्रम आ रहा था, था, था दस औरतों में से आठ औरतों ने ये उनसे पूछा की क्या हो रहा था की राजा कृष्ण का नाच हो एक और औरत एक आदमी आप सब में बात कर रहे थे दस में से आठ तो ये कहता है राधा कृष्ण का नाच रहा क्योंकि वो उसमें राधा कृष्ण को देख रहे थे किसी भी कहानी को जो कला प्रस्तुतिकरण लोग करते थे देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है बता तो है मूर्ख औरतें गांव के अंदर इतना भरोसा नहीं नहीं होता ऐसा कमला जी उस समय कहानियां सुनाता था बीजेपी छोटी छोटी तो डायरेक्ट अगर मैं शाह की कहानी सुनाता तो वो कहते हैं कि ये सरपंच को शार्प बनाना शार तो जाता सरपंच जब मैंने एक किस्सा साहब आसन हो तो वो आसन कहता है माना भटकिया मतलब उन्होंने उसी में और जब हार गए तो मेरी बात सही होगी कि इस तरीके से वो जो कह रहा था इस तरीके से हमको नीचा पटका इन लोगों ने तो इनको बाहर निकाल मत है मुझे लगता है कि अगले के लिए हमें शायद तैयारी करनी पड़ेगी तो कहानी से ही इसको कर दें निजीगी मुझे कुछ कहानी सुनाए वो तो अच्छा तो तो है लेकिन जो अभी विचार विमर्श हुआ है उसमें उसके बारे में भी वो तो भी अच्छा काम होगा कहानी भी सुनाना तो। कहना है? मुझे कुछ नहीं, नहीं चलिए, सुना चलो सब, ठीक <coughs> <चलो सुर। coughs> है उसमें कहीं शंका नहीं सब सबने कहा अकाल से संबंधित कहानी बता रहे हैं सत्यन भाई बहुत पुरानी कहानी सुनाओ। आशा आशा राजस्थानी में है थोड़ा में आ जाओ थोड़ा सा एक जगते आ जाओ है वापस जिस तरह से हल्ला कर दी थी कि ना भी बात नहीं कहना चाहते हैं लोगों को कभी नहीं समझाना चाहते हम समझा देते हैं तो उल्टा समझ जाएंगे लोगों की वो बात तो सॉन्गन राव डिवीजन वाले भी ये कहते हैं हम जो बात उनको समझाना चाहते हैं उससे उससे उल्टी समझ जाएंगे इसलिए हम उनको सही बात सकते हैं उस टाइम सामने वाला बंदा आवे ना सामने वाला बेसिक कमरे में बैठ के पढ़ने के लिए तो हमें कोई त्रास नहीं कुछ भी पढ़ लेंगे अपने जी के मगर जहां पे दो दो ख्याने लारे कुल्लाता छोड़ नरक इन रीन जूणसू छूट गई बंडो तो जलम सुधर भाई पाई गनाय मिलने शिववीर साथ एक बड़े आँटों में दुश्मनी बड़े साजियों अपनाय दर्शाता वेण शिववीरो ना तो करवाई दियो, गो मरणा बिचई टावरा वास्ते दुमात सोतेली माँ तो पग फेरो घोरो वे अबूज बाड़क कहीं समझे कि मारू लाड कहीं वे वे तो सोतेली माँ ने माँ सस्ते जाणता दुमात्र आया बापनी नजरी बदल जाए दो बरसि बहन रोवता रोवता दुमात्रा ठोला खावता खावता सेवट एक बरसरा भाई ने रमावणो सीखी गी यूँ ढुड़कता आसुवा दुमात्री दसड़ा और ठोला रे बिचारे बिचारे पूरे एक बरस थाल खाई गियों बहन तीन बरसा नी वेगी और भाई दो ही बरसाँ रो बहन भाई आँखें ने नित इन बात बरसता देख सावण भाद बरस बरसन बर्श, सुन्दर गियो करसा री भूखी तिरसी आंखें सूखा आभा रेशा घड़ो देखियो बादला दर्शन नी विया बाहर नहींजारो पानी तो बादला ने आश्रय घुड़के तो चालू हो पेजारो पानी खूट गिर आंखियाँ शीरा कांख्या खूट जाते हम अभ्याग शिविर वास्ते बिखारी बढ़ती लाईशू बछड़ो दूबर वे जा लुगा मलवे जा मत करो जाने का योजना बनाई मालवी की तरफ सिरवन कहो आ दोनों जमदुता ने साथ लिया तो मालवी जकनी पड़े ला आने अठे मार ने खिसक जावा तो सावड़ है अपने बच्चों के लिए कैरी पहले वाली वर्थ के लिए सिर भी अटक तो तो क्यों लागो जाहेड़ा बेटा ने हाथा मारनी तो क्या करावे वे जोश खावती निशंक भावसों बोली थाने हाथ लगाने जरूरत कौन मैं छाने वोले सगड़ों काम सलटा दूँ सिर भी ताड़वे जाने कोई डूझो आ गयो फेर भत्तो अटकत तो दूस्तीवाणी वाणी बोलियो इन अक्रम वस्ते मारा सूत्र हाँ करनी नहीं आवे। मारी मारो जीव अणु तो काचो है थारे जीतती मारी हिम्मत कोनी शीरवण मटका करती बोली हे माते सोड़ा हाथ सूत्रो बिर बिरता भार क्यों क्योंकणिया फिरो, हाथा में बिलिया पैर कड़िया धाबड़ो बांध लो मैं थाने पूछ धापे भूल करी आ के शीरवण तो झोपारे बाय खड़ा खड़ा जामण लागी शीर भी लारे दौ ऊँडो हाथ जालियो गड़गला कणसू कह लागो भली आदम हाँ टाबरा माथे नी मारे माथे थोड़ी दया विचार बिरथाए बाढ़ हित्या क्यों ओढे मानती वे तुम्हें एक जुगत बताऊं शीरवण कहो थारी जुगत थारे पाकती राखो मैं तो मरे या सपलोटिया ने साप के बच्च सांप के बच्चों को सपलोटिया ने साथ नहीं लूँ शीर भी कह लगो मैं साथ लेकिन कहूँ हितारो ही पाप माथे नहीं बंधे और आ निधनिकांसों लारो छूट जाए ऐ बता तू माने शीर बन थोड़ी था पड़ने बोली थे पहला हो तो साव जांच पड़े मान जड़ी बात वेला तो मैं जरूर मानू बताओ मैं थानों केणो कदी लोपियो घरवाली ने फूसला मुँह बाप शू बोलियो थारी और तो थूज करे तू तो मारे घरी लीछमी है फकरत आठ दशक सोगरा और हांडी राबसू सगड़ों का भरे पड़ जाएल आपा आज माड़े बही वे, वे, वे जावा टाबरा ने करनालो घास झुपारे माँ जड़दाँ छीका में राबरी हांडी और सोगरा धरने आ टाबरा ने आने भाग भरोसे छोड़दा भगत भैर वेती भगत तू मारा लाड़सू आने बतराजे कहजे के देन की मजूरी माथे दैनगी जा, माथे जाए सिंजारा पाचा आवा बिलम टाबर अपाने कूडाया हो थोड़ा दिन तय उड़ी के पचे भूखा तीरसा मरता मते ही सूख ने खीलरो वेजावेला बरमाणसू मैं रोवे रोवेला रो नहीं बता मैंने कहो नामी उपाव सूजियो सीवण कह उमर में आज पहली बार ते समझ बात करी हो गरवाली ने लड़ाता शीर भी कहो थारी संगत पची माम समझ आई एक धनी लड़ाणा शू वन थोड़ी घनी पोगियाँ चटकी व झूफा में जाए का बेटा बेटी रो सगी मारी गई लाड करियो लूगड़ी पल्लासों आँख्या पूछी आपरा हाथसों मारों गूंडो धोय आँखिया में काज सारियों वुचकारिया गुंडे उन्मान मीठी वाणी में वह बतलाया आ सोचने कि अबे तो आरो छूट जामूली बात शूँ धनी राजीव तो कई हाँ जो को आफे जायड़ा बेटा सू ना तोड़ तो लियो वो महाराज लड़ता कई जे करा लुगेदार अड़ो मोलो मांटी तुझो फेरनी मिलेल धनी ने धणी ने कह मुजब पाँच सातिक सोगरा राड़ी और छीकें दर्दी सिर भी पाचे सोगरा भरें दरें कुलड़ी डिठो राबड़ी हांडी भरने दर्दे सीर मुल्क ने बोली तें थे, थे, थे कैं बड़ी बाता करो इन बाखरसूँ आखा बरस तो भवे सरेलानी ए, दिना में ठाने लागे तो, तो, तो, तो आप भूल कबूल करी जाओ सा कटी बीमरगी तो टाबरा ने बिछड़ती बेड़ाई कूटियाँ बिना को माने लानी शीरवीरा अंत में चापड़ी अड़ो बाप बह रेती भगत टाबरा ने हंसता मुड़कता देखने चाव तो लारे अदीठ में अरड़ता अरड़ता मरी जावे तो कूड़ देखे आरी मौत तो पांचा सीता पांचा साता भवी टेला नहीं बगत लाड़सू बुचकारता बहवा तो निजोरा मन में थोड़ी सांत मिलेला शिविर बन धनी मन की बात भाप ली ऊंडो मन राखण सारूँ दोन मथा लाड लाड़सूँ हाथ फेरियो गाला मैं बाला दिया चुम्मन पचे गड़बाणी जो मीठा सूरमेंगढ़ती क्यों लगी मार श्याणा लाडला ला थे आड़ो मत लेज माओ माँ खसज मती लड़ज़ो मती मैं देन की माथे जाए सिंझारा पाचाव थाना रमण सारू दो खुणखुण लाव ला इन छींका में सोगरा डरी दरियड़ी है भूग लागे खाए लेजो टिमची माथा मटकी पड़ी है तीर्थ लागिया पानी पी लेजो छींको टिमची दोनों इतना ऊंचा हुआ कि बेन भाया रे पुगंड सवाल नहीं हो और वानेडी बातारी कहीं सोच नहीं पड़ अबूझ बेत वाने मारो बरतव घड़ो घड़ो सुहा दसलां रि ठोढ़ आदि मा, आदि मारिया मीठी बोली ठोलांि ठोड़ मीठा बाला टाभर वास्ते रखरो पार नहीं हो शिविर बेटी के सामने देखने कह लगी तू लाटी है छोटा भैरों तो लाड राखज इनसु कि बाँतरो ईस को मत कर जे अबे मैं बार लो कुंटो झड़ने जावा सिंजारा पाछा आवा देखूँ बेटा ते कह डाय रहो पचे सिर भी दोनों टाबरा ने खोड़ा में ले पानों घो घो लाड करियो घना बाला दिया वो मुर्कन चेष्टा करी उन्ंडी आँखें डब डप भरीज गई उड़ो गलो रुंधियों बाप रे मुंडा रंग देख ने देखी तो बेटी माँ ने सामने देख तुतलावती क्यों लागी माँ थोलो वी देख काका रोवे मारो सोच क्यों करो मैं तो सिंझा तई यूँ ही रमता के लाल दाल मैं मारा बीरा ने घड़ो ही रमाऊँ ला बेटो सिर वीर शीर विरी डाडी पड़ने लागो तो शीर व आखिरी पन्ने बोली अबे हेज ने फालतू क्यों डोड़ो चालो घड़ा अबेड़ो क्यों करो लुगे झड़क तीन शीर भी नेतो वेह दोना ने खोड़ा उतारिया उतार शीरवे स्वामी देखने कह भली आदमन तने हाथ जोडूं पांच सात सो तो भले दरदे रा ढूलढूलती हांडी भरने धरदे शीरव झूठो आमनो आम जतलावी कहो आता में क्या धरियो नही अपाक ने तो बातो भातोवी तो काम ही आए अठे बीरखा पा, बीरता पापों काटे काटना में कई सार फालतूरा ढपला मैं आछा अच्छा नहीं लगे मन पर मिरवीरा मूडा सू बात निकल गई ते फालतूरा ढपला नहीं बता थारे जायोड़ा ने तो इनविद्ध छोड़ने जा सके कहीं शीरव जवाब दियो ए तोता डपला नहीं तो कहीं है जायोड़ा ने इनविद्द छोड़ना में किसी बड़ी बात थे थारे जायोड़ा ने छोड़ने चालू ही हो ए तो भगत भगत बाता है जोड़ बाहरों बाजे मेरी ओर तो लेनी पड़े बूढ़ा बडेरा आई सीख दे गया है बूढ़ा बडेरानी सीखने वास्ते सिरवीरा मन में कितो कुरप कायदो हो आ तो वही जाने पर घरवाली रह कहना ने लोपण उन बस ये बात नहीं करना करनालों गरी आवाज सुनने बेटी झूमपारे जोर सुन मारे जोरसूं बोली भी खूनकुणी ओड़ेसू बोलियो हो शीर बंडे मते बातारो खारो लियो हो फेरी की रााली गुदड़ार गाबा लत्ता हा मन सवा मंडो भार खड़खड़ो बेरा रा रापसू बारे निकलता ही वारे मुंडे जो बोली बार तो सगड़ो मारे माते है अथारा पगीता दोरा दोरा क्यों उठे सीर भी जवाब देवनी चाव पर उनसू कहीं बोली जो कोई पर जब खुदरा मंडी बात ने केवड़ तो तक बोलियो आता खोदियोंड़ा बेरा ने छोड़ता जीव कटमटो वेह शेरवन अब जान नेचो बी मैं तो जानिय के बात की दूजी है पर बेरा में पानी नहीं वेह जिन तीन करा जे उनमें पानी रो मथारो नहीं आते तो भाई तो मरिया बेरा बेड़ो को छोड़ता नहीं मरता तल्ला तोड़ा हाँ बेड़ा में पानी नहीं वेह तो उनमें देंग दे मरणा सूं तो रे शीर बोली हाँ आ बात तो थारी साफ साची इन संसार में सगली माया पारी री इन पानी ने तो पानी री पाणरी रई जाओ मरणो आँचो पगवान कि पा नहीं नहीं खूटावे शिव हाँ मैं हाँ मिलती बोली पानी रे खूटना सुई तो अपाएँ फोड़ा भूकता आबा में बादड़ा ही पानी रो छेद दे दियो पे बापड़ा इन बेरारी कहीं जीना दकले बर सब बात बली वेला बादला रूस ना भलाई कर जा सरफ दुहाग नहीं देवे दकली साल एनी सागे बेरे पा ऊँकेला और सागे हाथाँ आपा बेरो सिंचाला और शाखा निपजावाला शाखारी गड़ाई मारी कूखी सरसावेला बेटा रड़ी मचावता तारी कड़ियाँ चढ़ेला तार काकार बतलावेला शीरवी अटकत अटकतू बोले हाँ आत तो, तो, हा, तो वेलाय दुनिया में सगड़ी बाता रो तुठार आए पसारो कदी तुठार नहीं मीनाखरा बनसु आशा कदीय नहीं खूटे और अदर आबो आसारे पाणी जुगांसु टीक्योड़ो है पचो शीरवन ने जोड़ा आने तू थाक वेला लाओ भार मने दे दे शीरवन इन भार रोह सोचते मती करो फकत जल्दी जल्दी हालता रहो मैं इन सोरे सास थाकण वाली कोनी पर हालता हालता लुगाई ने सिंझा पड़गी ए घेर गुमेर पी पड़ी रे हेठे दोनों बिसाई खाण बैठा हाथों दिसमी हलका सिंदुरी रंगली सिंझा फूटन लागी शीरवणी शीरवी उड़मा भाव को पूछो अब टाबर अपाने उकता वेला रात डलियां तो अवश्य रोवेला कोई दयावंत वाणो रोवणो सुनने ले जावे तो नामी काम भने शीर बने, बने कुकारों नागता बोली इत्ता अलग आई गया तो ही हाल थाने ये वही कड़जड़ माचे है अड़ू उमड़ तो वे तो पाछा लौट जाओ अजय तो कहीं कोनी बह शीर भी घाटी लावत तो बोलियो मैं पाचा हर डोकद कहो पन में टाबरा जुराव कठिन कठिन साले हे घड़ों काठों रहूँ ओढ़ू फड़फड़ाया बिना को माने आंगणिया ने कटकाती सिर बोली ओ तो फकत थारा निबड़ा नीबड़ापण है अड़ो कमड़ो कार तो कबूडार भी नहीं अरुठी ने जोपारे माए सिंझा रा अंदार लागो तो अटपटी वाणी में छोटकियों भाई पूछियो सिंजिया पढ़ना में किति देर है काका काकी कणा कावेला भाई ने खोड़ा में रमावती बहन गुचकार ने कह सिंझा तो काका काकी आवणा सू बारे आया बिना तो सिंझिया कें पढ़ सके रात आदि डलिया वो फेर पूछो कहीं सिंजा वेगी बहन उन्हें थेपड़ता थेपड़ता क्यों लागी सिंजा पढ़ती तो काका काकी का आ नहीं जाता हाल सिंजा पढ़ना में घनी देर है और उन झूंपार में आँखें बरस कदी सिंजा पड़ी कोनी, नहीं दोनों बालका अधिक विश्वास हो कि सिंझा पढ़ती तुम्हारा माई अवश्य आता छींका में रोटियां रा भी टिमची माते री मटकी पड़ी ही पर दोनों चीज़ा बारे महीना लग उबरती पड़ी री नहीं कदी भूख लागी नहीं कदी तीर्थ लागी बहन घड़ी घड़ी भाई ने पूछ लेवती भूख लगे तो मारा वीरा तू तो रोजे मींका में रोटियां पड़ी है तीर्थ लगे तो तो रोजे मती मटकी पा शू भरी है पाई ने नहीं तो कदी भूख ला नहीं कदी तीर्ष ला नहीं कदी रोय घड़ी घड़ी वो बहन ने पूछ अवश्य लेते हाल सीधा को कहीं अरे बहन हर भगत एक ही जवाब देवती कठे भी सिंझा व्यती काका काकी घरे आ नहीं जाता बाकी सभी दुनिया में तो भगत परवान नित दिन उगतो नित दिन आत्म तो नित सिंझा व्यती पर वहाँ दोनों बालकाना झूपा में बारह महीना तक कदई सिंझा नहीं हुई पूरा एक बरस उपरांत रितुआ रो घेड़ो पूरो बिहो सावण भादवेरे महीना भुर्जाड़ा बादल धरती माते ओलरिया तो वे ओलरिया के बाद छोड़ो जाने समंदरी ओठे वेखो मालवा मड़वासा दो अनुता उमाया आप ढाणारी सोई करी बादला रे बाददला पर्स पाता ही धरती जाने मुंडे बोलने लागी शीरव खोड़ा में चार महीना रो नैनो बच्चो हो आबेरा बादला में मीठो पालर पा हो शीरवे आंचा हिमतरे उन्मान मीठो दूध हो गुल्सी धरती ने ठोकरा मारती फटकारा देवती चालती ही बेरारा जावरे पाकती आता ही जो शीरवंडी खाख महो बिछियो रोय तो उन्होंने रोज सुनने शीरवीरी आँखें आँसू आँसू छड़काया वो गलगला कणसू बोलियो तारो काल जो अनु तो लांटो है और मैं अणुता ढरक स्वभावरो अबे तो वे दो नहीं सूखने खंखर वेगा वेला पहला झोंपा में जाए थू बारे फेंक जे मारासू नहीं फेंकी जेला मारे माँ की दया बड़े बड़ कर दे तो मैं तारो ओसाण जलम जलम नहीं पातरूँ शीर वन गडकासू कम लगी इनमें दया रोसानी कई बात धनी कहो तो लुगाई मार नही पड़े मन नीतरी तरी झोंपारो सगड़ो फूस बह दो कारण ही है इनमें हिम्मत जेड़ी कई बात थे बारै थोड़ी ताल रमाजो मैं सगड़ो काम अची तरह सलटा दूलाण हचा हचा अ सीर भी धूसते पगा झोंपारे पाक थी पुगा वान माएस बातानी सुर पर सुणी जी काना माते एकाएक भरोसो नही बिहो देखियो कूंटा में करनाड़ो है जो गालियड़ो आँखिया माते एक वान भरोसो नही बिहो कटी भूत पली तारी आ लीला तो नहीं है शीर कान दे लागू मैं झूपासू छोरारी आवाज़ सुनी जी भाई हाल सिंझा नहीं बी कहीं काका काकी हाल तक क्यों नहीं आया छोरी लाट सो गुचकार त जवाब दियो मारा बीरा हाल सिंझा कटे वही सिंझा वेहती तू तो का अट आता कोठां तो दोनारे न्यारा नियारा दू खुंखुआ लावेल आ छोरें खे दोनी खुंखुणिया महलून ला छोरी थे पड़ता, उन थेपड़ ता क्यों ला दो दोनी थू ले थारासू खुंखुड़ियाँ पत्ता थोड़ी है तने तिस् लागे तो मन कह द भूख लागे तो मने कह दे जे टिमची माते मटकी भरी पड़ी है के रोटियाँ राप पड़ी है सीरवन ने काना जाने कोई कड़कल तो तेल उधाई दियो पाकती सीर भी इज्जत में चमगुंगो वी उभो हो मन में हरख बत्तो वियो दुख बत्तो वियो इज्जत बत्तो वियो होने खुद नहीं इन बात रो पतो नहीं पड़ो सीरवण अंतावली में करनालो बारे काढ़ झटको दे कूटो खोलियों कुंटारी खड़कड़ा सुनताई दोनों भाई बहन खुशी में ताड़ियाँ बजावता नाचन लगा सिंझा वेगी सिंझाया वेगी मारा काका काकी आया खूनखणिया लाया अरपण खूनखणिया ने बदले दोनों भाई बहन आ गला माथे तड़ाश करती दो थप्पड़ा झाटकी डाकंडी गड़ाई रीस में खिड़कड़ियाँ चापती बोली दुष्ट लेनाई त्या त्या हाल मारे बागरा जीवता मरिया को बेगड़ा ने तो मौत ही गड़े नहीं लगवा मारु तो कहो वी हो टाबर गर्नाटी खाए अजय जेठे गुड़गया मारू बिकराल रूप देखने ने मौत वा ने तुरंत गड़े लगे लिया बाप पाने घड़ाई झंझेड़िया तो वे भी नहीं खोली आँडी में फूलन आयोड़ी रा दिखती ही सोगरा में उदई दीमक डेपा तेतरी गया टिमची माते पड़ी मटकी रो पानी सगड़ो मटकी में ही खूट गया हो जो पड़ी पड़ी मटकियाँ यूं पानी चूस जावे तो तिरसा मरता गणारा कई हारा दिखे दिखे दिखे तो तो यानी सिंगोत भाई नहीं देखते रहो बाहर आ जाए फिर कोई गारंटी तो है नहीं मजा की तो नहीं भाई का। तो तो तो मैंने पूरी है तो कर लियो। तो क्यों जगी को जाए करो जब मैं कहानी किसान लिखबड़ा या करो जब कान पार पड़ी ओह oh रुक्मा तो? ah, ah, ah, भाई राम राम रुक्मा तू गारो तो बड़ी दमचक उड़ा रही तू मारो तो काल ऊंचा आगे वहाज लेगी भाई ओ ठाकुर बोलोग आज तो बोडिया साहब साहब राम राम, राम, राम अजय अटे आया बेटा झुंपड़ी में क्या आजकल भोडिया साहब यहाँ झुंपड़ी मेरे पा पार नहीं पड़े क्यों बेटा पता नहीं फाइव स्टार होटला में घूमता हुआ और पिक नहीं कहीं कहीं खाता हुआ और अटे आर झुपड़ी मेरे पा कहीं असारो नागी देखो भाई दो दिन को आनंद हुआ तो वही गणो भाई देख लियो नहीं। अनिल भाई को कबड़ो देख लिया यार तो नहीं बाह मारो परिचय दे दी मैं पहली तो बच्चे बाद में आपको परिचय ले कोमल जी आप नाराज जी मत मतलब जी, धाको बात करो मतलब। <laughs> तो तो चचो और गांव में सगड़ा मन चाचा जी के कहे और आप लोग कहीं क्या बोला अरुणा तुम बोल रहे बच्चे <laughs> <laughs> जाओ जा साथ लाना हो सको बोलो सा एक साथ देखे कहीं बोलो चाचा जी साथ बात अच्छी विकास गर्मा में सुन लो तो सोच क्या लाग रही कोई दूसरा तो बोले ही बोले चाचा जी एक तो यहाँ कमला बुढ़ापा की नजर है जो अब तु जाना टावरपुला और बुढ़ापा तो एक ही हुए है तो एक साथ बोलो भाई चाचा जी, जी। जुग जुग जीओ मारा बदीजाली <laughs> तो जी। जी। राम, राम।, राम राम आप बता सको मारी उम्र किता बरस की जी क्या कोमल जी फिर बच्चे बोल क्या बरसा जी बताओ तो क्या शोर समझ बचाते हो जी का पचास महाराज दौड़ाया था माता सौ साल का तुम्हारे पो है कोई उम्र को हमारी उम्र तो आनी पूरी थोड़ी सौ पैंसठ साल की है और जितनी हमारी उम्र है बताई तस्वीर लियो तो कोई छोटी छोटी बात सुनते रहू और बातचीत करते रहू आज भी एक छोटी सी बात आपने बताऊंगा अरे आ तो माँ के गाँव को बड़ी बात बताऊ तो आप तो सिर जो देख दो देखेंगे बजाओ भाई बजाओ ना भाई लटके, अरे हो गया दिल दिल का झटके यार यार यार क्या क्या है क्यों रोज ऐसे गाता। यार, मेरे दिल पे चलती यार, क्या अरे सुन है? वो मर्द देखने गया था ना मैं है? अरे मर्द को किसी का डर नहीं ऐसा डायलॉग कसा यार उसको है? ए, क्या नाम उस हीरोइन का नाम तो भूल गया देखे माली हेमा तो है चढ़ी तेरी मार नहीं जा रही अरे हे जा छोरी अरे इधर इधर ऊपर अरे इधर आओ इधर आओ आओ भाई इधर बाबू जीत नहीं गाड़ा क्या देख क्या तेरी अरे ये वाले क्या शानदार तो तेरी विंदू, वो विंदू लग रही है सच्ची में तू अपने को गीत ऐसी खुश कर दे तेरे को हम खुश कर देंगे बस ए उगड़े वाल तुम आज ना आलिया मिल जानता रे कितनी और एक गाओ कहगी हाँ। यार मेरे गाने में तो कोई था यार लेकिन क्या रंग रूप है यार अरे नाच कितना तो तो मजा आ गया तो नाच तो देखा ही नहीं यार हाँ? अपने दोस्त तो मुंडे मुंडे को देखते अरे यार चला काम कर सकते हैं क्या रात को है ना तू के तो उठा के ले आ नहीं या, थाने में बंद हो जाए रात को उठा के इनको क्या ये इनके कौन पूछने वाला थाने में इनको कोई रोने वाला ही नहीं है क्या बात करना तू तो तो मेरी बात तो सुन सुन हर तो में पिताजी को कह देंगे वो सब समझ लेंगे अरे हल्दी ना फटी रंग छोका हो जाए दो पूरा